तो क्या तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने से क्या होता है वो बताते हैं तथा करते इंद्रियया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से मनोजवित तो है मन के समान वेग मन के समान वे हाँ मन के समान वे विचरण भाव तथा प्रधान पर विजय प्राप्त होती है तथा करते किससे जैसे इंद्रिजा जैसे और क्या होता है तीन वस्तुओं की प्राप्ति बताई गई इंद्र जैसे क्या होगा मनोजवित्व विचरण भाव और प्रधान ये तीनों किससे होंगे इंद्र जैसे मनोजवित्व कर्थ है मन के समान वे मन के समान वेग मतलब आप मन तो कहीं भी चला जाता है बहुत दूर दूर, दूर चला जाता है लेकिन आपको जाना हो तो कई दिन लग जाएंगे ना पूरा साधन उपलब्ध नहीं होंगे समय लगेगा मन के समान वेग होने से क्या है कि सोचते ही वहाँ पर सफिक सकते हैं सोचते ही वहाँ पर जा सकते हैं है। ये मतलब है मन के समान वेग विकरण भाव प्रधान पर विजय प्राप्त होती है इन शब्दों का व्याख्यान भाषा में देखा जाएगा तो अभी पहला क्या है इसमें इंद्र विजय से क्या प्राप्त होता है मनोजवित्व मनोजवित्व को बताते हैं कायसे अनुत्तमो कायस गति लाभो मनोजवित्व कायस्य अनुत्तम गतिलाभ मनोजवितम उत्तमः यस्मा स अनुतम न उत्तमा अनुत्तमा ऐसा नहीं है यदि न उत्तमा अनुत्तमा तो अनुस्तम कर्त क्या हो जाएगा खराब अधम सूच हो जाएगा न mm. तो अनुत्तम में नहीं सबसे माप नहीं है बल्कि गोबरी है न उत्तम स्मार्ट जिससे उत्तम कोई वस्तु नहीं है उसे क्या कहते हैं mm. अनुत्तम रहते हैं तो अनुत्तम कर हो सर्वश्रेष्ठ <laughs> <हु>? क्या हो जाएगा <सुझेगा? laughs> <laughs> सबसे उत्तम सर्वोत्तम ये मतलब सर्वोत्तम य की सर्वोत्तम गति की प्राप्ति काय की सर... काय को सर्वोत्तम गति की प्राप्ति मनोजित तो कही जाती है मनोजित तो किसे कहते हैं अनुत्तम गति की प्राप्ति अनुत्तम गति की मतलब एक सर्वोत्तम गति की प्राप्ति सर्वोत्तम गति मतलब सबसे अधिक गति सबसे हाँ सबसे अधिक गति विमान जाने में भी तो बहुत लगता है ना समय विमानों से भी बहुत समय लगता है मध्य समान गति हो तो मतलब सबसे तेज गति हो जाएगी पंक्ति तो लगेगी कि काया को सर्वोत्तम गति की प्राप्ति सर्वोत्तम गति की प्राप्ति ना सर्वोत्तम हित की प्राप्ति है ना काया को सर्वोत्तम गति की प्राप्ति मनोजवित कही जाती है लग गया <laughs> को सर्वोत्तम गति की प्राप्ति मनोजवित नामक सिद्धि है दूसरा क्या है विकरण भव है ना विकरण धावा को समझाते है विकरण विकरण भाव क्या है इंद्रियाना इंद्रियाना नाम, नाम।, नाम करते हैं दे दे इंद्रियां इंद्रिय समझो जैसे कि चक्षु इंद्रिया आपके गोलक में है।, है ना सामने गोलक में है तो आप सामने के पदार्थ को देख सकते हैं ना न आप पीछे छह के पदार्थ को देख सकते है क्योंकि चक्ष इंद्री अपना ज्ञान करने के लिए देखी भी तो अपेक्षा कर रही है दे की अपेक्षा कर रही है पीछे की वस्तु को, नहीं देख सकते है किसकी अपेक्षा करती है देह की स्थिति की और यदि कोई वस्तु बहुत दूर हो तो नेत्र से देख पाएंगे क्योंकि जो तो देह में स्थित होने पर इंद्रियों में सामर्थ्य सीमित होता है सामर्थ सीमित है तो दूरस्थ वस्तु को नहीं देख सकते हैं विवाहित वस्तु को नहीं देख सकते हैं अतरस्थ और विवाहित वस्तु को नहीं देख सकते हैं, और जब इंद्रियों का सामर्थ ऐसा हो जाए की दे निर्पेक्ष हो जाए देह निपेक्ष कैसे जैसे की पीछे की वस्तु को भी देखने में समर्थ हो जाए दूर की वस्तु को देखने में समर्थ सूक्ष्म वस्तु को देखने में समर्थ विवाहित वस्तु को देखने में समर्थ हो जाते हैं सूक्ष्म इंद्रियों इंद्रिय तो को क्या कहा जाएगा दे क्या देहनिरपेक्ष जाएगा दे। इसी प्रकार सब इंद्रियों के बारे में जाना अब इस स्रोत तो इंद्री का एक सामर्थ्य की कितनी कि दूर तक के शब्दों सुन सकती है सामर्थ्य है को कहा जाएगा कि कहीं की कहीं के भी शब्द तो? को सुन लो यदि आप चाहें सिर्फ लोग के भी शब्दों को सुन लो योगीश्वरों के भी शब्दों को सुन लो कुछ भी ऐसा है अब देख शब्द तो बोले जाते हैं वो भाई बाहर उच्चारण नहीं होता उनको भी सुन लो है ना बात नवी सुन ले नण जो जो होता है सब सुन लिया जाएगा अब तो ये क्या सब उस समय इंद्रियों को क्या कहा जाएगा देन, दे ऐसे दे ही होगा ज्ञान लेकिन वो इंद्रिया देपेक्ष कही जाएंगी गंगा सामर्थ बोल हो जाता है ऐसा अब तो सब संसाधन भजन की बात ही खत्म हो गयी मोबाइल सुविधा इतनी हो गयी है साधना कॉन्द्रीय इनसे मन हटे कब तक तो होगा इंद्र मन ही नहीं हटता पूरा पूरा उपराम रहे इनका तब तो ये साधना करे। उपराम हो करके तो, तो हो सकता है है नहीं तो कुछ होने वाला है। अब देखिए देपेक्ष इंद्रियों की बेनिरपेक्ष इंद्रियों की वृत्ति लागा जन में करना अभिप्रेत देश काल विषय अभिष्ट देश काल और विषय की अपेक्षा करने वाली वृत्ति वो भी विषय वृत्ति विषय आकार रोगी ना विषय की अपेक्षा से तो होगी वृत्ति किसकी अपेक्षा करेगी विषय की और विषय जो है ना किसी देश में होगा किसी काल में होगा अभी से देश काल तथा का विषय की अपेक्षा करने वाली वृत्ति का होना वृत्ति का होना विकरण भाव कहा जाता है देह निरपेक्ष इंद्रियों की वृत्ति किसकी लगाना। अभी देश, काल और विषय की अपेक्षा करने वाली देपेक्ष इंद्रियों की वृत्ति अपेक्षा करने वाली कौन क्योंकि जे ध्यान देना भरे इंद्री देह निरपेक्ष विषय होने पर ही वो वो, थो, थो, थो, पर तो विषय का ज्ञान होगा चाहे वो सूक्ष्म हो व्यवहित हो अतीत हो अनागत हो पर विषय तो होगा ना किसी ने किसी रूप इसलिए क्या बोला है कि विषय की अपेक्षा करने वाला और विषय किसी देश किसी कान में होगा तो देश काल तथा विषय की अपेक्षा करने वाली कौन नहीं अपेक्षा करने वाली कौन वृत्ति किसकी है ना अपेक्षा करने वाली कौन वृत्ति किसकी देनिरपेक्ष इंद्रियों की इंद्रियों की वृत्ति और कई निरपेक्ष और लगाना हो तो ऐसा भी लगा सकते अभी से देश काल और विषय की अपेक्षा करने वाली इंद्रियों के द्वारा होने वाली ठीक है अभी से देश काल और विषय की अपेक्षा करने वाली तथा इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्या अभिस देश काल और विषय की अपेक्षा करने वाली तथा देपेक्ष इंद्रियों की अपेक्षा करने वाली अंतरण की वृत्ति ऐसा इंद्रियों के द्वारा अंताग्रहण की वृत्ति होती है ना इसलिए वृत्ति वृत्ति? को कह दिया पर की किसी इंद्रियों, दिया इंद्रियों की। और किसके द्वारा इसलिए मतलब इंद्रियों के द्वारा होने वाली अंताग्रहण की वृत्ति ये मतलब है लगाइए अवीष देश काल और विषय की अपेक्षा करने वाली अवीष देश काल तथा विषय की अपेक्षा करने वाली तथा निर्पेक्ष इंद्रियों के द्वारा होने वाला तथा देह नि कि की दे निर्देश इंद्रियों के द्वारा होने वाली अंताकरण की वृत्ति का होना वृत्ति लाभ करते वृत्ति का होना अंताकरण की वृत्ति का होना विकरण भाव कहा जाता है क्या कहा जाता है विकरण भाव कहा जाता है बहुत दूर के शब्दों को सकता है व्यक्ति दूर की वस्तु को ग्रहण कर सकता है न ऐसा वो तो हाथ या बैठे बैठे बहुत दूर दूर वस्तु को पकड़ने लग गए, पकड़ लेगा विकरण वा हो गया है प्रधान दया सर प्रकृति विकार वस्तित्व ये प्रकृति और विकृति विकार करते है विकृति ये प्रकृति और विकृति सभी का स्वामित्व तो। प्रकृति और विकार सभी का आ, ये जैसे तो प्रकृति है और उसका विकार क्या है मात हो गया मात तत्व का विकार तो अहंकार विकार है और ये महत्व की प्रकृति है कि नहीं मूल प्रकृति मूल प्रकृति तो, तो प्रकृति प्र, तो ही है और महत्व क्या है प्रकृति और विकार दोनों है प्रकृति का विकार महत्व है और अहंकार का प्रकृति है महा और महा से अहंकार हुआ तो अहंकार क्या हो गया विकृति और अहंकार से एकागर जिंदगी और फल मात्राएं होती हैं तो इस दृष्टि से अहंकार क्या हो गया तो ये समझ लेना से भूत होते हैं तो क्या होगी और भूत क्या हो गए विकृति बोले ये समझ आएगी बात तो ऐसे क्या है की प्रकृति विकृति सभी पदार्थ ले लेना है ना भूल प्रकृति प्रकृति ही है और साथ जो है ना प्रकृति महत्व अहंकार नहीं प्रकृति तो वो प्रकृति या मूल प्रकृति महत्व अहंकार ये प्रकृति और विकृति दोनों प्रकृति और विकृति दोनों ही आगे देखेंगे कि प्रकृति तथा विकृति रूप सभी पदार्थों का स्वामित्व सभी पदार्थों का स्वामित्व मतलब सभी पर अधिकार प्राप्त करना ये प्रधान है सभी का स्वामित्व प्रधान को जीतना है मतलब प्रकृति विकृति सबको अपने अधीन कर लेना अपने अधीन मतलब स्वाभाविक रूप से उसके अधीन है जैसे गाय बछड़े का अनुसरण करती है बछड़े के पीछे पीछे जाती है प्रकृति उसका अनुसरण करती है उसके लिए उपयोगी जो भी हो धंतुकाल तो आवश्यकता के अनुसार सब उपलब्ध करा देती है ना ये है इसका मतलब वाल्मीकिण में एक बहुत अच्छा एक भारत योगी का वर्णन है जब तो भरत चित्रकूट जा रहे हैं रामचंद्र को वापस लाने तो आश्रम का वर्णन भरतवार तो आपको योगी ने सामर्थ्य का मालूम हो जाएगा योगी कितना बड़ा सामर्थ है बाद में बहुत बड़ा देखिए आगे देखिए एक तिस् मधुप्रतीक उच्चिंते ये तीन सिद्धियाँ कौन मनोज विक्रह भाव और मनोजवित्व विकरण भाव और प्रधान जय ये तीनों सिद्धिया मधुप्रती का कही जाती है क्या कही जाती है आ, इन तीनों का एक कॉमन नाम है या तीनों का एक मिलित नाम है क्या मधु प्रतीका ये तीनों सिद्धियाँ मधुप्रतीका कही जाती है एकता क्या जयादे अधिगम्यंते क्या एक सिद्धिया करण के रूप थे कि पांचों स्वरूप को जीतने से पांचों के पांचों के स्वरूप को जीतने से मतलब पांचों को जीतने से है ना कि पांचों के जीतने से एक सिद्धिया अधिगम पे ये सिद्धियां प्राप्त होती पांचों कर्णों के जीतने से ये सिद्धियाँ प्राप्त होती है कौन कौन सिद्धिया आ, तो ये ध्यान देंगे जो उसमें पांच रूपों में संयम करना कहा था उसमें कौन कौन रूप थे पहले पांच रूप कहे थे ना पंचरूप जय नहीं क्या शब्द है हाँ की पांचों करणों के पांचों इंद्रियों के स्वरूप को जीते पांचों इंद्रियों के स्वरूप में विजय प्राप्त करने थे या पांचों इंद्रियों के रूप पांचों इंद्रियों के रूप को जीतने से पांचों इंद्रियों को रूप कहाँ पर कहा गया है 45 में ना? पांच रूप है ना यहाँ पर पंच को जो है विशेषण समझना आप रूप का करण पंचक रूप दिया तो उसमें पंच किसका विशेषण है रूप का ठीक है पंच रूप ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अस्मिता आया था ना तो पांचों रूपों पर विजय प्राप्त करने से ये सिक्षिया प्राप्त होती है और ये देखेंगे ये सत्पुरुषान्यता सत्व पुरुषान्यता छाती मात्र सर्वभाविष्ठातृत्व सर्वज्ञात क्या सत्ता से यहाँ देखेंगे सत्त पुरुष मतलब बुद्धि और पुरुष बुद्धि और पुरुष की अन्यता छाती अन्यता जो तो बहुत बार आता है है ना इसका तो तो भी अन्यथा ख्याति सब्तारे ही लगा हुआ चित्त किसमें लगा हुआ सप्त तो तो पुरुष की बुद्धि और पुरुष की अन्यता ख्याति में ही मात्र है ना मात्र तो और पुरुष की अन्यता ख्याति में ही लगे हुए चित्त वाले, चित वाले योगी का, का लगे हुए चित्त वाले, वाले योगी यह समझ लेना है सत्य पुरुष की अन्यता झाति में ही लगे हुए चित्त वाले योगी का लगे हुए चित्त वाले योगी को सर्भाव के सभी पदार्थों का स्वामित्व प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है सभी पदार्थों का स्वामित्व प्राप्त होता है तथा सर्वज्ञात संख्या तथा सर्वज्ञता प्राप्त होती है क्या प्राप्त होती है सर्वज्ञता उसको प्राप्त हो जाती है अच्छा सर्वज्ञता भी प्राप्त हो जाती है सब कुछ जान लेता है और देखिए सत्पुरुष की अन्यता छठी में ही लगे हुए चित्त वाले लोगी को सर्व पदार्थ स्वामित्व तथा तो सर्वज्ञता प्राप्त होती है सर्वज्ञता तुम्हारा तो क्या है सर्वज्ञात तो. सर्वज्ञात ठीक तो. है सर्वी सर्व का क्या है आ, है, है। तो यात्री प्राप्त होता है देखेंगे निर्भूत रजस से परे वैसारम रूप बल चित्रमल गया जो हम तथा तम से रहित जो यही बुद्धि सत्यु मतलब क्या है इनसे रहित को क्या कहेंगे निर्मल, क्या कहेंगे? रस तथा तम रूप मल से रहित बुद्धि की अत्यंत निर्मलता होने पर कैसी बुद्धि की अत्यंत निर्मलता होगी बोलो रसतम तम तो ता ता मल से सत्युति क्या होगी कितनी निर्मलता है ना अत्यंत निर्मलता होने पर निर्मलता होने पर परश्याम कर या श्रेष्ठ उत्कृष्ट वसीकार संज्ञा नामक वैराग्य में वर्तमान वसीकार संज्ञा एक वैराग्य का नाम है न वसीकार संज्ञा वैराग्य में स्थित वैराग्य में स्थित वसीकार संज्ञा वैराग्य में स्थित है एक प्रकार के वैराग्य का क्या नाम है वसीकार संज्ञा जिसको की पर वैराग्य है ना पर मतलब क्या है क्या है उत्तम उत्तम वसीकार संज्ञा वैराग्य में वर्तमान या वैराग्य में स्थित स्थित कौन हो है स्थित वर्तमान का स्थित तथा सप्तपुरुष की अन्यता मात्र में स्थित सत्य पुरुष की अन्यथा छाती मात्र मातृ रूप का थे मात्र मात्र मातृ सत्य पुरुष की अन्यथा छाती मात्र में स्थित या सत्य पुरुष की अन्यथा छाती में ही <laughs> योगी का चित्त वाले तो यहाँ भी वर्तमानों से ना पहले युवती कार्या बैराज में स्थित या बहिराज में वर्तमान कौन चित्त वाला योगी लेंगे चित्त से क्या लेंगे चित्त वाला ऐसे यहाँ था सत्त तो पुरुष की अन्यता ख्या में इच्छी तो इच्छी तो वाले योगी को सर भावा कर सभी पदार्थों का स्वामित्व प्राप्त होता है सभी पदार्थों का स्वामित्व दोबारा लगायेंगे निर्मलता होने पर सरे वैसार्ज करते अत्यंत निर्मलता होने पर सर्वशीकार संज्ञा वैराग्य में वर्तमान वैराग्य में वैराग्य में वर्तमान तथा सप्तुरुष की अन्यथा झाति में ही लगे हुए चित्र वाले योगी को लगे हुए चित्र ये योगी कैसा है ये परवसीकार संज्ञा वैराग्य में स्थित तो. तथा सप्तपुरुष की अन्यथा छाती मात्र में ही स्थित चित्त वाला है तो ऐसे योगी को सभी पदार्थों का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है देखेंगे तो इसका स्वामित्व प्राप्त सभी पदार्थों का इसका अर्थ बताते हैं स्वामित्व प्राप्त होने का क्या मतलब है सर्वात्मा गुणा व्यवसायत्मक स्वामीन क्षेत्र प्रत्यशेष दृश्यात्म उपतिष्ठते याद देखेंगे ये ऐसा समझ लेना सर्वात्मा गुणा है ना व्यवसाय अर्थ होता है ज्ञान और व्यवसाय का क्या होता है ज्ञसाय व्यवसाय है ज्ञान और व्यवसाय का क्या होता है वो तो so, लगाना ज्ञान तथा ज्ञान तथा ये रूपों वाले ज्ञान तथा ऐसा ज्ञान लगाना ज्ञानात्मक तथा गेयात्मक तो इन सभी रूपों वाले गुण सर्वात्म गुण है ना इन सभी रूपों वाले गुण या सभी प्रकार वाले गुण ज्ञानात्मक तथा गेय आत्मक इन सभी प्रकारों वाले गुण हैं। ध्यान देना दर्शन के अनुसार पूरा संसार सब कुछ किसका कार्य है गुणों का किसका कार्य है तो कि सब कुछ गुणों का कार्य है तो ज्ञान भी किसका कार्य है गुणों का और तो गेय भी किसका कार्य है तो ज्ञानात्मक तथा गेय आत्मक, आत्मक इन सभी रूपों वाले गुण तो सब रूप किसके हैं गुणों के तो ज्ञान आत्मा तथा गेरात्मक इन सभी रूपों वाले इन सभी रूपों वाले गुण अपने स्वामी क्षेत्र की क्षेत्र अपने स्वामी हाँ क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र हो गया दि और ये गुणों का कार्य है ना इसलिए सब ये भी क्या है कि गुण भी क्षेत्र हो गए और क्षेत्र भी कौन हुआ उसमें रहने वाली आत्मा उसमें रहने वाली आत्मा तो जो आत्मा होगी ना जिसको की योगी दे सकते हैं की ज्ञानात्मक तथा गेय आत्मा के इन सभी प्रकारों वाले गुण अपने स्वामी क्षेत्र के प्रति अपने स्वामी क्षेत्र के प्रति अशेष दृष्टियात्मक का अर्थ हो जाएगा सभी भोग पदार्थों के रूप में सभी भोग पदार्थों के रूप में अशेष दृष्टियात्मक उपते सभी भोग पदार्थों के रूप में उपस्थित होते हैं सभी भोग पदार्थों के रूप में कौन उपस्थित होते हैं गुण है ना और किस रूप में उपस्थित होते हैं संपूर्ण भोग पदार्थों के रूप में है ना संपूर्ण भोग पदार्थों के रूप में कौन उपस्थित होते हैं गुण और गुण वो कै, कैसे हैं? हिमात्मक है ज्ञानात्मक तथा गृहत्मक और कितने प्रकार वाले हैं सभी प्रकार वाले हैं। है ना ज्ञानात्मक तथा गेहात्मक इन सभी प्रकार वाले गुण किसके प्रति उपस्थित होते हैं ज्ञानात्मक तथा गेहात्मक गुण अपने स्वामी के क्षेत्रात्मक ग्या, तथा गेरात्मक इन सभी प्रकारों वाले गुण अपने स्वामी क्षेत्र के प्रति सम्पूर्ण भोग पदार्थों के रूप से उपस्थित होते हैं अशेष दृष्टि तो सब अच्छा सब भोग्य पदार्थों के रूप में उपस्थित होते हैं जो भी भोग्य पदार्थ है सब गुणों का हितार है ना तो गुण उन रूपों में आ जाते हैं उसको कोई बाधा कोई परेशानी नहीं होती योगी को है ना संचय करना भविष्य के लिए वर्तमान के लिए भी कुछ इकट्ठा अच्छा करना सब अपने आप अच्छा सब हो जाता है ऐसे सिर्फ जो भी होते हैं ना जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं कदाचित सुनने में कुछ खाते पीते नहीं है तो भी यही स्थिति होती है ना कैसे बस सभी उन चाहिए ना पृथ्वी तो जल तेज वो कुछ चाहिए सब प्रकृति अधिक उनको मिल जाता है अलग से कोई खाना पीना नहीं सब कुछ प्रकृति मिल जाती है ये सब कुल भगवान ही हो जाएंगे तो क्या कहना ही क्या है सब तो भगवान नहीं मिल जाएगा आगे देखेंगे और सर्वज्ञात क्या है ना तो का ज्ञात तो होता है सर्वज्ञत्व ज्ञान सर्व ज्ञात अब देखेंगे सर्व गयाित्व को ही मतलब सर्वज्ञता प्राप्त होती है तो सर्व को ही समझाने के लिए आगे कहते हैं अगले वाक्य से किसको समझाया है सर्व गयात को सर्वात्म नाम गुणानाम शांत का क्या होता है अतीत और उदित का क्या होता है वर्तमान का क्या होता है भविष्य तो अर्थ हो जाएगा अतीत वर्तमान तथा भविष्य पदार्थों के रूप से धर्म का पदार्थ धर्म का क्या है है ये मतलब वे अतीत वर्तमान तथा भविष्य से पदार्थों के रूप से स्थित होने वाले नाम है ना, ना स्थित होने वाले स्थित होने वाले नाम सब प्रकार के अतीत वर्तमान और भविष्य पदार्थों के रूप में अतीत पदार्थ के रूप में वर्तमान पदार्थ के रूप में और भविष्य पदार्थ के अतीत वर्तमान तथा भविष्य पदार्थ के रूप से विवस्थित नाम उपस्थित होने वाले उपस्थित होने वाले सभी प्र, प्रकार के गुणों का तो ध्यान देना सभी पदार्थों के रूप में कौन उपस्थित होगा गुण उपस्थित होने वाले सभी प्रकार के गुणों का अक्रमो आक्रमो है ना इसका अर्थ होगा बिना क्रम के या युगप बिना क्रम के या सभी गुणों का युगपद विवेकज ज्ञान होता है सभी गुणों का विवेक क्या होता है युगपद विवेक ज्ञान होता है तो यो यो पर सभी गुणों का संसार में जो है, कुछ है सब कुछ गुणों का होने से तो हो है।, है सभी गुणों का संपूर्ण जगत का ये सब का जो युगपद विवेक ज्ञान होता है वही क्या है सर्वज्ञता है उसी को विवेक ज्ञान का है उसी को क्या है? था था है पर। है का है सर्वज्ञता का है यहाँ पर विवेक्यादि से भिन्न पुरुष का ज्ञान विवेख्या है और विवेक ज्ञान क्या है कि आगे देखेंगे अति वर्तमान तथा भविष्य पदार्थ के रूप ऐसी स्थित होने वाले सभी प्रकार के गुणों का बिना बिना बिना क्रम क्रम क्रम के क्रम के क्रम के होने वाला विवेक सर्वोजता कही जाती है यह सोचते आपकी सर्व्यता सबका ज्ञान होगा मैं सबका ज्ञान होगा तो जितनी देर लगेगी क्रम से होगा क्रम से होगा सब इसका एक क्षण में एक कोई विषय कहते हैं न लेकिन जब ये ज्ञान होता है तो किसको विषय कर रहा है दोनों कर रहा है ना? और जब घटा इस प्रकार विषय करता है तो यहाँ भी घटक घटे कर रहा है, भी भी भी भी कर रहा है। चलो हमें यही कहना है की यहाँ पर क्या है की जो युवक सबका ज्ञान होता है उसे क्या हैं? कहते हैं विवेक अच्छा ज्ञान कहते हैं एक साथ घटपट का ज्ञान होता है एक साथ पूरे संसार का ज्ञान हो जाता है तेसा विशोका नाम सिद्धि यह विशोका नाम की सिद्धि है योगी या प्राप्त योगी जिस सिद्धि को प्राप्त करके यह विशोका नाम सिद्धि है कौन है आपका सरो सर्वज्ञता सर्वज्ञता है अब देखिए यह यह क्या है विशोका नाम की सिद्धि है योगी या प्राप्त योगी जिस सिद्धि को प्राप्त करके या जिस सर्वज योगी जिस स्थिति को सर्वज योगी जिस सिद्धि को प्राप्त करके याम है ना hmm. या का नाम की सिद्धि है सर्वज्ञ योगी जिस सिद्धि को प्राप्त करके नष्ट हुए क्लेश रूप बंधन वाला नष्ट हुए क्लेश रूप बंधन वाला होकर hmm. क्लेश रूप बंधन उसका कैसा होगा नष्ट हो जाएगा अविद्यागर hmm. क्लेश है ना नष्ट हुए क्लेश रूप बंधन वाला तथा वसी होकर या स्वामी होकर विचार करता है स्वामी होकर के विचार करता है अच्छा और एक सिद्धि से ले लेना यहाँ पर विशोका नाम की सिद्धि कौन सी या विशोका नाम की सिद्धि है जिसको प्राप्त तो कर गयी होगी हाँ चलिए पूरे प्लेसन वाला हो होकर देखो निकालो निकालो जो से मिलाओ यहाँ पर दो एक अच्छा हाँ तो ये विशोका विषयवती और का अस्मिता मात्र तो यहाँ पर क्या इसका बताया गया है जिसके होने पर नष्ट नक वे क्लेसू बनने वाला तब तथा वसूली करने वाला हो करके विचरण करता है उससे खुला करो उसका इसका मेल है या नहीं है ये देखो अच्छा उसमें इसमें अंतर होगा अंतर नहीं होगा बोलो अंतर आ रहा है ना अंतर आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर किसको का वो विषय का ज्योतिष मृति है ये केवल विषय का ठीक है ना ये प्राकृतिक मनसा स्पीति निबंधनी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ये मन की स्थिति को बांधने के उसमें तो लिए रोकने के लिए अधिकार करने के लिए ठीक है अलग अलग हो गयी ये तो हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक आगे की ठीक है आगे देखेंगे यहाँ देखिए देखिए तब वहीदी दो सभी दोस्त तब वही थे उसके बिलजत बिहिला थी उस सिद्धि के प्रति बर्याप्त होने के कारण कौन सी सिद्धि बताई गई अभी विशोका अच्छा एक मिनट एक तो यहाँ पर है विशोका से ले सकते हैं और इसे हस्त में देखेंगे यहाँ पर सर बस्ते है तो ध्यान देना पहले आया था ना कि पहले होता है क्या अपर वैलाल की क्या होता है अपर वैलाल की और संप्रज्ञात समाधि में क्या रहती है की बुद्धि पुरुष का विवेक क्षति रहती है दोनों का बुद्धि पुरुष का क्या रहती है विवेक क्षेत्र रहती है में संप्रज्ञात समाधि में फिर ये आया था कि जब वो पर वैराग्य के होने पर वो संप्रज्ञात समाधि को भी क्या समझता है गुणों का कार्य समझता है और गुण हे कोटि में आते हैं तो उसको भी वो हे समझकर कर और आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो मतलब क्या है की संप्रज्ञात समाधि में क्या होती है विवेक होती है तो विवेक छाती में भी, भी वैराग्य होने से विवेक छाती में भी जब वैराग्य हो जाए तो उसे क्या कहेंगे पर वैराग्य तो, तो यहाँ पर ऐसा ले लेना विवेक छाती में वैराग्य होने से भी क्या कहेंगे विवेक छाती में वैराग्य होने से भी विवेक छाती में लगे हुए सिक्के वाला सूत्र सब नेता छियासी मात्र मतलब विवेक छाती में लगे हुए चित्त वाले योगी को सभ्यता बताई गयी है ना तो यही है कि विवेक छाती में बैराग्य होने से बात करेंगे विवेक छाती में वैराग्य होने से दो सब बीजेपी दोषो का बीज दोष क्या है आपका दुख रूप संसान दोष क्या दुख रूप और उसका बीज दोष क्या है दुख रूप संसान और उसका बीज क्या है क्लेश और कर्म संस्कार क्लेश हाँ क्लेश तो पंक्ति लगाना उस विवेक में बैराग्य होने बैराग होने के कारण उस में बैराग्य होने के कारण दोस्तों के बीच का क्षय होने पर दोस्तों के बीच का क्षय होने पर योगी को कैबल्य प्राप्त तो तो होता है क्या प्राप्त होता है कैबल्य प्राप्त होता है अच्छा अब देखेंगे तो सूत्र बोलना क्या ऐसी कैसे सूत्र अच्छा? अच्छा और और अच्छा अब देखना तो विवेक ख्या में बैठा घूमने से ऐसी विवेक खेती भी वैडा गोगा तो बताया था वो क्या करेगा की जो वो जो उसकी बुद्धिवृत्ति हो रही ना विवेक ख्या वो तो उसका भी हिमुस्ट करेगा उसका भी क्या कर देगा मतलब जो बुद्धि की वृत्ति विवेक रूप हो गई है उस वृत्ति का भी क्या करेगा निरोध कब कर, विवेक में से जो आत्मकार वृत्ति है उसका भी निरोध कर देगा अब ध्यान देना तो वृत्ति का भी निरोध कर देगा मतलब कोई भी वृत्ति नहीं रहेगी अब ध्यान देंगे उस समय निरोध किसका हो गया संपूर्ण वृत्तियों में निरोध हो गया तो अंताकरण अपने रूप में रहा निरुद्ध हो गया ना अंताकरण तो अंताकरण में ही क्या ये रहते हैं सूक्ष्म रूप से क्लेश अंकाकरण में भी क्लेश रहते हैं और क्या रहते हैं कर्म संस्कार रहते हैं अंधाकरण में, में क्लेश और कर्म संस्कार रहते हैं तो जब वो सात्विकी वृत्ति का विवेक ख्या रूप वृत्ति का भी, भी निरोध कर देगा तो क्या संस्कारों के सही चित्र का निरोध हो गया संस्कारों के सही चित्र का निध निरूद हो गया अब देखेंगे तो विवेक ख्या में बजराज होने से दुख संस्कार के बीच क्लेश और कर्म संस्कार का क्षण होना पड़ेगा कर्म संसार का छह होने पर कैवल्य भी प्राप्त होता है कैबल्य भी परल्यम अपनी प्राप्त होती है नेंगे कैबल्यम प्राप्त होती कैबल्य को भी प्राप्त करता है विवेक छाति में वैराग्य होने से दुख रूप संसार के बीच का क्षय होने पर कैबल्य को भी प्राप्त करता है बीच क्या है कर्म संस्कार <गा> अस्त एवं बहती क्ले कर्म क्षय सत्व विवेक प्रत्यय धर्म यदा अस्त एवं यदा कर्ता जब कर्म क्षय जब क्लेश तथा कर्म संस्कारों का क्षय होने जब क्लेश तथा कर्म संस्कारों को क्षय होने पर अस्त करते इस योगी को एवं बहुत अर्थ इस प्रकार गुण होता है जब क्लेश तथा कर्म संस्कारों का क्षय होने पर या क्ले तथा कर्म संस्कारों का क्षय होने पर जब योगी को अगर जब योगी को ऐसा बोध होता है योगी को क्या होता है ऐसा होता है क्लेश तथा क्षय होने पर जब योगी को ऐसा बोध होता है ऐसा बोध होता है सत्वस्थ अयम विवेक प्रत्येक धर्म विवेक प्रत्येक अर्थ विवेक है अयम विवेक ख्याति सत्व या विवेक सत्युगुण का कार्य है धर्मागत कार है कार्य यह विवेक ख्या किसका कार्य है पहले तो क्या है सब को रोक करके सब कार्यों को रोक करके विवेक ख्या कर रहे हैं। और बाद में क्या समझ में आया ये भी सत्युगुण का कार्य है है ना? तो नृति भी नहीं रहना चाहिए समझी लग जाएगी तथा कर्म संस्कारों का क्षय योगी को जब ऐसा बोध होता है की यह विवेक ख्याति सत्युगुण का कार्य है क्या सत्यम हे पक्ष ने सत्य गुण हे कोटि में डाला जाता है सत्य गुण त्याज कोटि में रहता है नस्तम करके डाला जाता है बलिम सत्य गुण त्याज कोटि में डाला जाता है पुरुषा क्या अपरिणामी और पुरुष कैसा है अपरिणामी है शुद्ध है शुद्ध मतलब वो दोषों से रहित है पुरुष अपरिणामी है शुद्ध है और सत्यवाद अन्य तत्व से भिन्न है बुद्धि सत्व से सत्वगुण से भिन्न ये भी कह सकते हैं पुरुष का परिणाम है तथा सत्गुण से भिन्न है एवं करते इस प्रकार इस प्रकार तथा विरज्यमान अर्थ इस प्रकार तथा करते विवेक प्रत्यार्थ इस प्रकार विवेक ख्याति वैराग्य को प्राप्त होने वाले इस योगी का अस्त है ना इस प्रकार से इस प्रकार तथा विवेक ख्या से इस प्रकार विवेक ख्या से बहिंग को प्राप्त होने वाले इस योगी का अर्थ है न इस योगी के ये यानी कि जो क्लेशी बीज कल्पानी कि दग्द मतलब जले हुए धान के बीज के समान कल्पानी के, के समान अर्थ करते हैं जले हुए धान के बीज के समान आप की फल देने में समर्थ नि इस योगी के क्लेश बीज इस योगी के क्लेश बीज क्लेश तथा कर्म संस्कार क्लेश तथा जब इस योगी के क्लेश तथा कर्म संस्कार जले हुए धान के बीज के समान हल देने में समर्थ नहीं होते हैं कौन कर्म संस्कार लगाइए कहते हैं इस प्रकार विवेक छाती से वैराग को होने वाले इस योगी के जले हुए बीज के समान फल प्रदान करने में असमर्थ क्लेश तथा कर्म संस्कार होते हैं जो लगाया है ना जो क्लेश तथा कर्म संस्कार होते हैं हुए मनसा सातियों को हुए साथ हो जाते हैं। साथ की सभी निरोध कर दिया तो इन, इनका भी निरोध हो गया है ना? हो गया। आगे देखेंगे उनके लीन होने पर इसके लीन होने पर क्लेश और क्रम संस्कार के और क्लेश और क्रम संस्कार के आजों का ना और उनके लीन होने पर पुनः पुरुष का इम तापत नीनों को पुरुष इन तीनों तापों को नहीं भूलता है तापों में आध्यात्मिक हाँ उन तीनों तापों को नहीं भोगता है कौन तो जो विवेक ख्या है जिसको बैठा हो गया है ओम पूर्ण मद पवन मे नमः पुरा पुरा मोद चले पवन से पुरा मे नमः विश्वे ओम शांतिः सोमे